एक आत्मा पूर्व पक्षी आत्मा तो एक ही है आत्मेद मानकर आप कैसे समाधान दे रहे हो आत्मा आपके अनुसार तो एक ही है सर्वत्र स्वरूप ना सर्व जो आपने माना है शुरू से ही एक में अद्वितीय आत्मा अद्वित सिद्ध किया और अब कहते घटा अधिशु परिणय घटा का आशा यथा बहुवचन प्रयोग करना तब जीवा इस जीवा बहुवचन प्रयोग करके आपने दिखा दिया है कि अनेक जीव है अनेक आत्मा है तब तो परस्पर विरोध लग रहा है जब आत्मा सर्वत्र एक है फिर आपने कैसे कह दिया अनेक मान करो, उसे आत्मभेद मानकर कैसे समाधान कर रहे हैं आप सिद्धांत यह बात ठीक है सृजंत्या आकाश और सर्वसघात आत्मा ही थी। एक तरफ से बीच में सिद्धांत एक देशी कह रहा है मानो क्या आपने सुना नहीं है हमने पहले समझाते क्या कहा आकाश के समान सखर संघातों में एक ही आत्मा है पूर्व पक्ष यदि एक एवं दुखी तर यदि आत्मा एक ही है तो सभी संघातों में एक आत्मा को ही सुखी दुखी होना चाहिए एक साथ सभी सुखी एक साथ सभी दुखी ऐसा होना चाहिए न तो सिद्धांत ऐसे नहीं भाई आप पूर्व जो कर रहे हो आप कौन है पहले हमें बताओ ऐसे शंका कर रहे हो आप कौन है सांख्य दर्शन वाले हो न्याय दर्शन वाले हो कि बौद्ध हो कि जैन हो कि चारवाक हो कौन हो आप क्योंकि यदि दर्शन वाले हैं आप फिर तो आप ऐसे शंका ही नहीं कर सकते इदम सांख्य चौद्यम संभव यह आशंका सांख्य दर्शन अवलंबी व्यक्ति के द्वारा चौद्यम न संभवती ये शंका हो नहीं सकता कर नहीं सकता आशंका क्यों क्योंकि नहीं सांख्य आत्म न सुख दुख का तो दर्शन वाले कभी भी आत्मा में सुख दुख आदि को मानते नहीं आत्मा तो उनके यहां भी नीतिशुद्ध बुद्धि, भले अनेक है किन्दु नितिशु बुद्धि। आत्मा में न सुख है न दुख है न मोह है सुख दुख मोह है सारी चीज किसका धर्म है सांख्य दर्शन में बुद्धि का इसे कहते हैं सांख्य में आत्मा के अंदर सुख दुखका मतम नहीं इच्छती बुद्धि संवाय अभिगमात क्योंकि वो लोग बुद्धि में ही वह विद्यमान है ऐसे मानते हैं। बुद्धि में माने गए सुख दुखकारी नाम बुद्धि संवाय अभिगमात सुख दुखका को बुद्धि में ही समझ किसी ने संबंध है रहता है ऐसे मानते हैं न उपलब्धि स्वरूपस्य से आत्मनो भेद कल्पना प्रमाण और दूसरी बात इसके अतिरिक्त भी है ज्ञान स्वरूप वाला आत्मा में भेद कल्पना में कोई प्रमाण भी नहीं है उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूपस्य से आत्मना ज्ञान स्वरूप आत्मा का भेद कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है पूर्व करते यदि भेदा प्रधान से पारापत्ति चेतना त्मा में भेद नहीं है फिर तो प्रधान को जो हम लोग मानते सांख्य वाले पार्थ्यता वही खंडन हो जाएगा क्योंकि प्रधान करता क्या है किसी जीव को सुख दे रहा है किसी जीव को दुख दे रहा है किसी जीव को मोह दे रहा है किसी जीव को मुक्त कर रहा है पर प्रयोजन को सिर्फ नहीं पार्थ्यम परसार्थ है तो स्वभाव पार्थ्यम पर कौन है पुरुष अनेक पुरुष है उन अनेक पुरुषों का जो अलग अलग अलग प्रयोजन है उन प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए ही प्रधान प्रवृत्त होता है यह आपने सांख्यो में सुना है यह है है के तभी बन सकती है जब अनेक आत्मा एक आत्मा देने के प्रति प्रधान भोग देवे ऐसा नहीं मान सकता तो एक ही प्रकार का भोग रहेगा अनेक प्रकार का इसीलिए प्रधान के अंदर पुरुष के भोग देने रूपी एक विशेष धर्म आपने जो माना है वह धर्म तब सिद्ध होगा जब अनेक आत्मा दूसरे को भोग देने का मतलब को मोहमोक्ष। जो भोग दे रहा है कौन देगा? प्रधान किसको कुछ किस कुछ देने का मतलब अनेक नहीं पड़ेगा। पड़ेगी तो मैंने अनेक आत्मा माने बिना प्रधान के अंदर परार्थित्व सिद्ध नहीं हो इसे सांख्य लोग अवश्य ही प्रधान में पारार्थता की स्वीकृति उपपत्ति के लिए वो आत्मा में भेद को जरूर मानते हैं इसलिए भेद के अभाव के पक्ष में प्रधान में पार्थ की हो जाएगी तो सिद्धांत समो प्रधान कृत प्रधान कृतस्य अर्थस्य आत्मनि असम उसे पूछते हैं प्रधान देता है सुख दुख मोह मोक्ष आप रेखा पुरुष को देता है लेकिन पुरुष को जो देगा सुख दुख मोह मोक्ष, वह सुख दुख मोह मोक्ष जो प्रदान की तरफ दिया हुआ है वह कहां रहता है आता में कि बुद्धि में प्रदान ने सुख दिया पुरुष को भोग कराया सुख भोग कराया फिर सुख भोग कराया वह सुख कहां है आता में रहेगा कि बुद्धि में यह भी आपने सुख दुख का दिन बुद्धि में रहता है इसलिए भले ही प्रदान पुरुष को सुख देता है लेकिन सुख सुखित अनुभव करने के बावजूद भी वो सुख का रहेगा बुद्धि में मोह रहेगा बुद्धि में तो बंधन और मोक्ष भी बुद्धि में ही रहा आत्मा को क्या दिया उसने एक भ्रम है कि वह प्रदान आत्मा को सुख दुख मो, मोक्ष वगैरह का भोग प्रदान करता है यह क्या भ्रांति माननी पड़ेगी क्योंकि आपके ही प्रधान है आपका कथन है सुख दुख मोह मोक्ष पुरुष को देता है करके किंतु वास्तव में भोगम विशे अर्थापत्ति अर्था प्रमाण से आप पुरुष वेद की आशंका जो कर रहे थे वो ठीक नहीं अर्थापत्ति में अनुदेयता दोष आ जाता है क्योंकि प्रधान, प्रधान जो मोक्ष आत्मा में नहीं होता यदि प्रधानकृत प्रधान प्रधान बंद मोक्ष आदि प्रयोजन मोक्ष में होता, किसी में किसी में किसी में किसी पुरुष पुरुष पुरुष पुरुष में जो किसी में में में हो इस प्रकार से पुरुषों में भेदेन समवय चेत तथा फिर तो आपका हम मान आप लेते कि प्रधान से पार्थ्यम आत्म कथ्य प्रधान की पार्थता आत्मा यह आपका कथन जो है हम मान लेते और इस तरह से प्रधान के पारार्थ के पारार्थता की सिद्धि लिए कल्पना करना भी उचित होता यदि ऐसा होता तो यदि आत्मा में सुखा होता तो आपकी कल्पना भी हम स्वीकार करते इन वाक्य में आपके मत अनुसार आत्मैसे होता ही नहीं बंदो संवेत के द्वारा ही जो है न मोक्षा प्रयोजनों को पुरुष में संवेद है पुरुष संबद्ध है ऐसा नहीं स्वीकार किया जाता निर्विशेष निर्विशेषास्त्र क्षेत्र मात्रा आत्मानो अभिगम्यंते आप आत्मा को निर्विशेष चैतन्य मात्र स्वरूप मानते हुए निर्विशेष है कुछ भी विशेष वाणी सुख दुख भो सगुणता आदि कुछ भी नहीं बिल्कुल वेदांत का ब्रह्म में और सांख्य का पुरुष में कोई अंतर नहीं इतना ही झगड़ा है वहां हम एक आत्मा मानते हैं वो अनेक मानते हैं इतना ही विरोध है और दूसरा विरोध पुरुष को लेकर तो हम आत्मा में भोक्तृत्व भी नहीं मानते हैं लेकिन भोक्तृत्व मान लेते हैं ये अंतर निर्विशेष खंडन करेंगे भोक्तृत्व में नहीं हो सकता आत्मा में आत्मा में भोक्तृत्व भी नहीं हो सकता आगे बताएंगे पुरुष सत्ता मात्र प्रयुक्त में प्रधानम थी इसलिए यह मानना पड़ेगा प्रधान के अंदर जो पार्थता है और पुरुष की सत्ता मात्र से प्रेरित हुआ पुरुष की सत्ता मात्र से वहां प्रेरित हो रहे प्रधान में प्रेरणा मिले और वो सुख दुख भोग, भोग का भोग कराने लग गया सत्ता मात्र से इसलिए पुरुष भेद के बिना भी, भी एक पुरुष की सत्ता में भी अनेक लोग काम कर देते हैं जैसे एक मैनेजर होता है ना कंपनी में कि जितने कर्मचारी उतने मैनेजर होते हैं हर कर्मचारी पर एक एक आदमी खड़ा रहेगा कि मैनेजर का काम कर रहे हैं एक आदमी है मैनेजर उसकी जूते की आवाज सब घबरा जाए हाँ आगे खतरा ऐसा सोचेंगे है या नहीं पता चलते सब सब काम में लग जाएंगे ये भय आ जाता है ना तो इसरस एक पुरुष की सत्ता से प्रेरित होकर सत्ता मात्र से प्रयुक्त होकर जिस प्रकार से लोक भार में देख रहे अनेकों कर्मचारी विभिन्न स्तर वाले सभी काम करने लग जाते उसी प्रकार से एक पुरुष की ही सत्ता से सत्ता मात्र से प्रयुक्त होकर के प्रधान पारार्थ्य, माने पुरुष को पुरुष को मोक्ष दे मोक्ष या बंधन आदि देने में प्रवृत्त होता है ऐसे मानने में कोई दोष नहीं है जब प्रधान में पार्थता की स्थिति के लिए पुरुष पुरुषभेद की कल्पना करना बिल्कुल उचित नहीं है न तो पुरुषभेद प्रयुक्त भी जैसे एक ही क्षण भक्त की क्या है इसके लिए पुरुष प्रेरणा से प्रधान कार्य करता है यानी इसे चुंबक देते हैं। जितनी लोहे का टुकड़ा है। कि एक हो, जितनी भी है, सभी पहल कर देगा पुरुष तुम्हारा प्रधान विद्यमान सत्र स्तम तीनों को नचा देगा उसके लिए अनेक पुरुषों को मानने की तो जरूरत क्या अतएव एक पुरुष मानने पर भी आपके गुण गुणत्रयोपेत प्रधान में पार्थित्व की सिद्धि हो सकती है पुरुष भेद इसके लिए करने की तो नहीं है और दूसरी बात के पारार्थता परम अपेक्षित न तस्वीन भेदांत क्योंकि प्रधान में पार्थ तब मानी जाएगी जब पर पुरुष की अपेक्षा है ना परार्थम का मतलब के दूसरे के लिए दूसरे के लिए क्या मतलब क्या दूसरे की जरूरत है दूसरे एक कोई हजार उसे क्या प्रधान के अंदर के लिए परम शेषन अपेक्षित कोई ना कोई एक शेषी चाहिए जिसका शेष बन जावे तस्मिन भिधिन्ना कांक्षी में अनेकता होना कोई जरूरी नहीं है इसे अन्यता पत्ती को भी लेकर कहा कि अर्थापत्ति प्रमाण का खंडन कैसे करते हैं आप तीन प्रकार से ना अन्य उपत्ति अन्य उपत्ति और बादय जिसको कहते अब पहले जो दिया अनुदय अनुदय के माध्यम से आपने खंडन कर दिया था अर्थापत्ति का सांख्यों की जो अर्थापत्ति है उसे खंडन अनुदय देकर अर्थापत्ति का उदय सकता बाहित हो रहा है क्योंकि एक चुंबक से जैसा अनेक लोहा काम कर जाता है उसी प्रकार से एक पुरुष से ही प्रधान के अंदर रूपी व्यवहार कर लग जाएंगे अत जो है पुरुष भेद के अधीन होकर के आपको प्रधान में तो, मानने की जरूरत नहीं अनुदेय और अब अन्यथा उपपत्ति अन्य प्रकार से भी उपफल हो सकता है ये दिखाना चाह रहे क्या वो उसके लिए शुरू कराता है पुरुष भेद कल्पनायाम न प्रधान से पार्थ हेतु हो प्रधान के अंदर हेतु बना करके कल्पना में आप हेतु बनाना चाहेंगे सिद्धांत के के में पुरुष कल्पना में और कोई प्रमाण भी नहीं है एक ही प्रमाण उनके पास गया प्रधान की पार्थ प्रधान में परार्थता परार्थ पर प्रयोजनता किसी उसका प्रवृत्ति ये आप मानते हैं यही एकमात्र मुख्य हेतु है जिसके आधार पर क्या कर रहे हैं पुरुष में करते न कर हेतु ही नहीं हो सकती है कल्पना में प्रधान के पार्तित्व को आप हेतु नहीं कह सकते न हेतु तो हो क्यों पर सत्तामात्र में चैतन निमित्ती कृत्य स्वयं पद्यते पूछते छ वास्तविकता तो यह है पुरुष वेद कल्पना में आपके पास अन्य कोई प्रमाण तो है नहीं का प्रयोग कर रहे हो होने वहां भी हम कहना चाह रहे हैं पर सत्ता से स्वयं बदते मुचते प्रदानम उसको निमित्त बना करके प्रदान स्वयं बंधन को प्राप्त होता है स्वयं मुक्त होता है वास्तव में पुरुष न बंधन में है न मुक्त बुद्ध मुक्त स्वभाव है न मुक्तो नोक्षा परमार्थ जैसे वेदांत की भी पुरुष पर निमित्त करके जब भोग दे रहा है तब तो अपने आप को बंधन मान लेता है और जब भोग से विरक्त हो गया अपने आप को मुक्त मान लेता है अविवेक ख्या है तो बद्ध मानेगा विवेक पर मुक्त मानेगा प्रधान के अंदर ही दोनों ही है स्वयं स्वयं बदान प्रधान बंधन को प्राप्त हो रहा है और ये जन्म मरणाली व्यवस्था की युक्त नहीं है विधिकरण क्योंकि पुरुषभेद कल्पना में अन्य कोई प्रमाण मैंने जन्म भेदो, मरण भेदो, भेदिवस्था को लेकर के भी आप यदि कहना चाहें तो नहीं हो सकता कि पुरुष के अंदर जन्म मरण आदि है नहीं क्योंकि पुरुष क्या मानते सांख्य लोग नित्य नित्य मानते उसमें जन्म मरण तो है नहीं अरे जन्मा मरा कौन प्रधान केंद्र सारा मामला आया अतीब पुरुष भेद कल्पना करने के लिए जन्म मरण आदि को हेतु बना नहीं सकते इस प्रकार से पुरुषभेद कल्पना में अन्य कोई प्रमाण ही नहीं रह जाता आपके पास और पुरुष वेद की कल्पना में के प्रयोजन भी नहीं रहा प्रमाण भी नहीं है प्रयोजन भी नहीं है क्यों मानना तो अनेक पुरुष मानने का क्या प्रयोजन है कि बंध और मोक्ष की व्यवस्था के लिए मानना चाहते हैं ना अनेक पुरुष लेकिन बंद मोक्ष भी जब पुरुष में नहीं है फिर पुरुष माने जब तक तो कल्पना की क्या जरूरत रहा बंद मोक्ष कहा है प्रधान प्रधान में ही स्वकल्पित अनेक मानना पड़ेगा आपको प्रधान ने क्या किया स्वयं अनेक उपाधि बना लिया अनेक उपाधि अनेक बना लिया महत्वत्व बना लिया और अनेक महत्वत्व में क्या हुआ उस एक पुरुष का प्रतिबिंब सभी में पड़ गया ठीक है नीचे एक पुरुषांत जाए। बन तो जाएगा यहां पर वेदांत व्यवस्था बराबर है आपकी व्यवस्था कड़पड़ा रहा वेदांत तो ही कहता ना प्रकृति ने माया ने क्या कर लिया अनेक बुद्धि उपाधि बना ली सकल तो बुद्धि की उपाधियों में चैतन्य प्रतिमा पड़ गया तो अनेक जीव हो गया पति नहीं है इस तरह की व्यवस्था जब हो सकती है कल्पित जीव अनेक तो वास्तविक अनेक आता मन की क्या करते तो जब कल्पित अनेक आत्मा की माध्यम से सकल भेद अवस्था जन्म मरण सुख दुख कादी सब बन मोक्ष सारी व्यवस्था जब हो सकती है फिर वास्तविक यथार्थ पार्थिक उपलब्धि मात्र सत्ता स्वरूपेणा प्रधान प्रवृत्त होत क्य विशेषणी पुरुष का मात्र निमित्त करके प्रधान प्रवृत्त होता है ऐसा अपरे कहा तो योग दर्शन वाले खड़ा हो रहे हैं योग दर्शन वाले कहते हैं पुरुष के एकमात्र पुरुष को निमित्त बनाकर पुरुष के सप्ताह मात्र निमित्त बना करके प्रधान प्रवृत्त नहीं होगा किंतु ईश्वर मानना पड़ेगा सांख्य से योग योग क्या मानता है ईश्वर है वो सब प्रवृत्त कराता है तो ईश्वर अधिष्ठित होकर के ही श्वरा कर, करते हुए तो तो तो तो कर कहता है क्या स्वरूप कर्म विपाक आश अपरा पुरुष विशेष हो ईश्वर योग सूत्र कहता है क्लेश कर्म विपाक आश अपृष्ट नहीं है वहां पर कर्म नहीं है शुक्ल कृष्ण या शुक्ल कृष्ण वो भी नहीं है वहां विपाक कर्म फल भोग भी नहीं है और आशय वासना भी नहीं है इन सब से असंभत पुरुष विशेष ही तो ईश्वर है तो फिर पुरुष ईश्वर कोई आप अनेक पुरुष मान करके उनमें से एक पुरुष आपने क्या कर दिया ईश्वर कह दिया उसी प्रकार है ये मामला जैसे स्कूल में एक क्लास में सब बच्चे सब क्या है विद्यार्थी छात्र यही तो है ना उन्हें छात्रों में एक छात्र विशेष है उसको क्या कहते हैं ये मॉनिटर है क्लासरूम का पूरे क्लास का मॉनिटर हो गया देख करेगा जब टीचर ना होंगे तो खड़ा हो जाएगा देखेगा कौन हल्ला कर रहा है नाम लिखेगा यह हल्ला कर रहा था तो काम है ना उसका मुख्य रूप है तो वो कौन है वो छात्र है क्या छात्र विशेषी है तो है वो? तो छात्र छात्र वो भिन्न कुछ उसी प्रकार से जब पुरुष विशेषाप कहते हो इसका मतलब क्या ईश्वरी पुरुष ही है पुरुषाल तो कुछ नहीं पुरुषत्व अविशेषा एक ही पुरुष में ईश्वर की भी कल्पना करना कोई आप अनेक बुद्धियों की कल्पना किया किसने प्रकृति ने सभी में प्रतिम्ब पड़ा सब जीव हो गए उन सगल जीवों में एक जीव को चुनो और कहो एक ईश्वर है ये छात्रों में छात्र को मॉनिटर चुन लेते हैं सकल तो जीवों में से एक जीव जो एक जीव कैसा है वो जी लेकिन उत्कृष्ट होने जाए ना आज आज तो फालतू बच्चे को थोड़ा बना देंगे मोनिटर उसको बनाया जाता है जब बुद्धि जब तेज हो दमदार हो हिम्मत भी हो ढान पटकार नियंत्रण भी कर सके हर तरह से योग्य योग को ढूंढा जाएगा ना इसी प्रकार से पहले अनेक उपाध्या बन गए अनेक बुद्धियां बन गए उन अनेक बुद्धियों में अनेक जीव बन गया अनेक जीव बने उनमें से सर्वोत्कृष्ट जो जीव होगा सगल वेदों का ज्ञाता है सर्वज्ञ सर्वित सर्वशक्तिमान ऐसे हम क्या नाम रख देंगे ईश्वर नाम रख देंगे इसे कल्पित अनेक जीवों में से ही एक सर्वोत्कृष्ट जीव को जब ईश्वर का व्यवस्था दे सकते हैं तो अलग एक पुरुष विशेष ईश्वर है और अन्य है जीव है अनेक जीव है ऐसा मानने की क्या जरूरत है कल्पित अनेक जीवों के माध्यम से ही ईश्वर की भी व्यवस्था हो सकती है इसे एक फार्मिक सत्य भेद वाला अनेक जीव मानना और उनमें अनेक पुरुष मानना अनेक आत्मा उनमें एक अलग विलक्षण एक ईश्वर नाम की आत्मा पृथक मानने की कोई जरूरत नहीं है सत्ता स्वरूपेण प्रधान प्रवृत्त हेतु न के विशेषण इसे किसी विशेषता को लेकर के वहां प्रधान प्रवृत्ति में काम हो जाएगा विशेषण मन ईश्वर रूपेण पुरुष विशेष क्या है वहां कनिचित विशेषण न हेतु ऐसा नहीं कर देंगे उन्होंने माना था एक विशेष ईश्वर नाम का अलग मानो के ईश्वर संज के पुरुष विशेषण प्रधान प्रवृत्त हेतु कदन नहीं है ऐसा मानने की जरूरत नहीं है उपलब्धि मात्र सत्ता स्वरूप क्योंकि उपलब्धि ज्ञान मात्र सत्ता स्वरूप से प्रधान प्रवृत्ति हो जाएगी ज्ञान स्वरूप है ना आपका आत्म स्वरूप क्या है सांख्य में भी ज्ञान रूप ही है तो ज्ञान स्वरूप जो आत्मा का सत्ता मात्र से ही प्रधान प्रवृत्ति हो जाएगा और वह ज्ञान स्वरूप आत्मा अनेक होना कोई जरूरी नहीं है एक से काम चल जाएगा जैसे एक बड़ा चुंबक के सप्ताह में ही अनेकों लोहे अपना चाल पाल कर रहे हैं उनमें से भी एक प्रधान बड़ा विशेष लोहा पर असर कर रहा है ऐसे मान लिया केवल मूढ़ यही पुरुष में कल्पना वेदार्थ प्रत्यागस् इसलिए केवल आप शाम के दर्शन योग दर्शन वालों की मूढ़ बुद्धि है मूढ़ता मात्र ही है ये केवल केवल मूर्ता के वजह से आप पुरुष भेद की कल्पना कर रहे हो आत्मा तो भेद की कल्पना कर रहे हो और वेद में तो एक में द्विती तत्व का पदार्थ का कर रहे हो केला भी मूढ़ता है बिना सोचे समझे जब कल्पितत्व व्यवस्था हो सकती है तो पारमार्थिक भेदने की क्या जरूरत है कल्पितत्व ही भेद व्यवस्था की सारा व्यवहार बन सकता है जिसे कोई से नहीं बैठ रहा है तो पारमार्थिक भेद की कल्पना क्यों कर रहे हो वेद का वेदार्थ प्रत्याग करना ये मूढ़ता गल और कुछ नहीं है ये वैशेषिकादि इच्छा देहा आत्मसवाई तो नहीं थी तदपि और जो लोग कहते हैं वैशेक आदि इच्छा देहा वैशेषिकादि लोग अब आया वैशेषिक वेदार्थ, वेद द्वितीय इत्यादि से आहु कौन वो क्या मानते इच्छा तो नहीं थी। इच्छा, का है? में रहता है। इच्छा गुण कहाता है बुद्धि इच्छा सही विभाग, संख्या परिमा, ये पांच पर्यत हो के हो गया मुख्य जीवात्मा च परमात्मा च ची आता हो। ना? दो जैसे हमारे द्वेच ब्रह्म परे परंच तो कल्पित है तो वास्तविक मानव है और उसमें सामान्य पांच संख्या परिमाण महत्व परिमाण है ना? एक अलग अलग कर रहा है आत्मन विभाग भी होता है सभी विभाग उसमें आ गया पांच सामान्य गुण हो गया फिर बुद्धिमन ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार इन न चौदह गुण मानते किसमें आत्मा और प्रत्येक शरीर में आत्मा का व्यवस्था से अलग अलग मानते भेद मान लेते हैं और गुणों में भी श्रद्धार्थ मिला प्रत्येक गुण अलग अलग आत्माओं में व्यवस्था से संवेदा स्वीक्रिय व्यस्त या संवेदा देवदत्ता तो संवेद बुद्धि सुखादि भी सैव बुद्धि सुखादिमान नियमो व्यवस्था दो तो नंबर टिप्पणा समझा रहे हैं क्या वैसे समझाए यहां भाई तो ये इतने नहीं ऐसा नहीं होगा कि आपके अंदर जो सुख हो वह दूसरा अनुभव कर ले दूसरी आत्मा ऐसा नहीं जिस उपाधि वा विशिष्ट आत्मा में सुख दुख का दि है उसी उपाधि वाला सुख दुख का दि अनुभव करेगा दूसरा नहीं? नहीं तो क्या हो जाएगा आप या जो विद्यार्थी नहीं है वो भी पढ़ लेंगे आप पढ़ लिये ना आप सुन लिए वो भी सुन लिया एक आत्मा मुक्त मुक्त हो जाएंगे समस्या आ जाएगी इसे वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता जिस बुद्धि और को लेकर के अन्य अनुपत्ति के आधार पर भी क्या कर रहे हैं प्रति देह में आत्मा भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा प्रति शरीरम भिन्नम ये तो काम जीवात्मा अनंतायव किम अनंता एव प्रतिशत भिन्नमु रूपाधि तब हमसे पूर्व पक्षी वैश्विकों से पूछते हैं भाई ठीक है आपने कह दिया बुद्धि आदि गुण आत्मा में रहता है हम पूछते हैं जो गुण आत्मा में रह रहा है संवाद समस्या किस प्रकार रहता है जैसा रूप घड़े में पूरा व्याप्त होकर रहता है वैसे रहता है मानोगे क्यों क्या है घड़े में समय समझते रहता है रहता है वो पूरा द्रव्य में व्याप्त होकर रहता है जिस द्रव्य में आप रूप देख रहे हो वह रूप उस द्रव्य में पूरे व्याप्त करके व्याप्त वृत्ति गुण का है ना इसलिए वो सब क्या है व्याप्त वृत्ति गुण है संयोग विभाग क्या है अव्यापी वृत्ति गुण होते हैं दो अंगुलियों के बीच में संयोग है यह क्या है अव्यापी दोंगल पीछे एक लाइन से सहयोग हो रहा है इधर संयोग नहीं इधर नहीं ऊपर नहीं नीचे नहीं है पुस्तक को कोई भी चीज कहीं भी सहयोग होता है एकमात्र जुड़ गया और ऊपर नीचे कहा संयोग है इसे संयोग विभाग आदि को अव्यापक वृत्ति माना गया और रूप आदिओं को व्यापक वृत्ति इसे पूछ रहे हैं ये बुद्धि आदि किसी प्रकार है क्या बुद्धि आदि जो गुण है ज्ञादी जो गुण है सुख वे प्रयत्दु आत्मा व्याप्य वृत्ति कर आश्रपीनाशयुक्त अपर्याद व्यवहार जनक्यसती होगी ज्ञान आदि गुण आश्रय को व्याप्त करने लग जाए तो आश्रय संयुक्त सर्वस्विन सभी आत्मा में संबंध मानते हो तो उसमें भी एक आत्मा में समाज समझ रहता है वो एक आत्मा में समय समझ रहेगा या सकल आत्मा में समय समझ रहेगा पूछना पड़ेगा ये सभी में रहेगा फिर एक का तो ज्ञान होने से सभी को ज्ञान हो गया मानना पड़ेगा अपरियाण आश्रय संयुक्त सर्वस्विन अपर्या सभी में ज्ञान विशिष्ट ज्ञातता व्यवहार पांच देशावच्छेद पर समझाया अपर्याय तथा फिर तो, तो सर्वज्ञ तो हो।, तो हो जाएगा सभी इसलिए भाषा करने का यह मानना आपका कि इच्छा आदि जो ज्ञान इच्छा आदि प्रयत्न आदि आत्म तो समय सुनता है वो ठीक नहीं तदप्य सतो और दूसरा बस पूछो एक देश में रहता है अव्याप्रृत्यु कर करेगा कहते हो इसीलिए सभी आपताओं में नहीं जाएगा समय समय से किसी एक आत्मा में समय समय से सुख है किसी दूसरे आत्मा में समय समझ से दुख है किसी तीसरे आत्मा में इच्छा है कहीं चौथे आत्मा में द्वेष है कहीं अलग अलग अलग रहेगा एक देश वृत्तियों के ना व्यापक वृत्तियों सभी आत्मा में चला जाएगा जैसे एक रंग डाल दे कपड़े सभी धागों में व्याप्त हो जाएगा ना कपड़े में रंग एक रंग मान लिया एक लाल रंग का कपड़ा है का मतलब क्या हर धागे में वो लाल रंग व्याप्त हो गया आत्मा में आप सुख है कम भाई आत्मा में सुख मतलब क्या प्रत्येक आदमी जितनी भी है सभी में सुख व्याप्त हो गया मानेंगे तो सब ज्ञान व्याप्त हो जाएगा इसी प्रकार से सर्वज्ञ हो जाएंगे उसे हटकर कर दे नहीं व्याप्ति नहीं मानूंगा अव्याप वृत्ति मानो संयोग जैसा यदि अव्याप वृत्ति मानोगे उससे पूछे सत्य असत्यो सत्यो असत्यो वीरी में विकल्प दिखाया देखो द्वितीय एक देश सत्यो असत्यो वा प्रथम घटाद आत्म सत्य देश कार्यवाद प्रसंग हो। समस्या होगी जैसे घट में रूप है रूप पहले क्या था श्याम पका दिया तो लाल गट हो गया है ना रक्त घट हो जाता है माने कोई घटा रक्त घट वाला है कोई घटा शाम वाला है एक देश हो गई ना इस प्रकार आपका मानने लग जाओगे फिर तो कार्य हो जाएगा वो एक घट रूपी कार्य में एक रूप व्याप्त है एक देश में। दूसरे घट रूपी कार्य में दूसरा रूप है तीसरे घट रूपी कार्य में तीसरा इसे तुम आत्मा को मन मान्य लग जाओ फिर आत्मा क्या हो जाएगा घट के समान कार्य हो जाएगा प्रथमे आत्मा आत्मा का सत्य देश मान लोगे तो कार्यत्वादि प्रसंग कार्यत्वादि दोष प्रसक्ति हो जाएगी आदर विनाशको कार्यत्वा के तो विनाशत्व सब दोष आ जाएंगे इसलिए असत्य है मानोगे द्वितीय कल्पितईक देशान ज्ञान गुणवत्तम आत्मस्तु है जो आत्मा में शुद्ध इच्छा द्वेश है वो असत्य है कहोगे तो फिर कल्पित मानना पड़ेगा सर रज्जु में सर्प असत्य का मतलब क्या मतलब यही हुआ ना कि रज्जू में सर्प कल्पित है इसी पर यदि आप यहां कहोगे आत्मा शुद्ध इच्छा द्वेश असत्य है इसका अर्थ ये निकलेगा इच्छा आत्माविच्छा देशादि गुण कल्पित कहना पड़ेगा फिर तुम तो वेदांत में आ गए कहां रह तुम्हारा वैशेषिक दर्शन गया छुट्टी पा ज्ञान गुणवत्म आत्मस्तु निक देश में ही ज्ञानादि गुणवत्व आ जाएगा आत्मा में ज्ञान गुणवत्व तो नहीं रहेगा इस बात को भाष्कर देखो स्मृति हेतु नाम अप्रदेशवती आत्मनी असंवायात स्मृति का कारण ही संस्कार धर्म अधर्म इच्छा देश, राग वगैरह वगैरह द्वेश में हो नहीं सकता एक देश समझ माने के सावे में तो होगा ना एक देश में व्याप्ति तो नहीं हो सकती व्याप्ति माने पर सर्वज्ञता दोष आ रहा है व्यापक नहीं है गुण इसीलिए आत्मा में पूरे आत्मा के व्याप्त होकर गुण नहीं मान लिया आपने एक देश हो पड़ेगा प्रदेश वाला हो जाना और आत्मा क्या है निर्वय है मैंने किंचावच्छिन्न नहीं है प्रदेशावचि नहीं है प्रदेशवती आत्मनी निरव आत्मा में गुणों का संवाय नहीं कह सकोगे किंचा इतना आत्मा मन संयोगवाय कारण ज्ञाना नाम उत्पत्तिष्ठा कद आत्मन संयोग रूपी असमवाय कारण से ज्ञादि गुणों का आत्मा रूपी संवाय कारण में उत्पत्ति आपके मत में माना जाता है आत्मन सी कारण और समवायकरण रूप आत्मा में समवाय सम्बन्ध से ज्ञान आदि गुण उत्पन्न होते हैं या आपका मत है तथा सती ग्रहण समय स्मृत न संभवत्यवपद्य क्योंकि ज्ञान गाल में स्मृति नहीं होती है ये आपकी जो व्यवस्था है ना वो नहीं बन पाएगा जब ज्ञान उत्पन्न हो रहा है क्योंकि आपके नियम क्या है आत्मा में एक ही विशेष गुण होता है एक बार एक बार तो आता हुआ तो ज्ञान हुई फिर दूसरी बार तो वह होगा तो सुख होगा यानी तो एक गुण एक संयोग से प्रकट होगा यह आपका सिद्धांत है ना यह बनेगा क्यों जब आत्मन संयोग हुआ आत्मा का मन का आत्मा के साथ मन का संयोग हो गया जब संयोग हुआ तब तो उस आत्मा में संस्कार भी है ना संस्कार होने के नाते चक्षुओ ने रूप दिया था घट का ज्ञान दिया उसको लेकर के मन आत्मा से जब संयोग हुआ तो मन के आत्मा का संयोग होने पर घट का जैसा प्रत्यक्ष हुआ उसी समय वहां विद्यमान संस्कारों ने क्या करना चाहिए था उसको भी दिला देना चाहिए ज्ञान और स्मृति एक साथ होना चाहिए हमेशा ही आपत्ति है क्योंकि नियम यह है न्यायिकों का वैशेषकों का असमय कारणनम कार्यकाली नियम असमवय कारण भी है तो जरूर कार्य उत्पन्न होगा ऐसा हो नहीं सकता कि असमय कारण और कार्य उत्पन्न न हो तंतु संयुग हो गया और पट उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे कैसे होगा कपालद्वे संयुक्त हुआ और घट उत्पन्न नहीं हुआ ऐसा नहीं हो सकता आता जो तंत्र विशेष हुआ तो निश्चित रूप कपाल संयुग रूपा ये विशिष्ट संयुग है जो असमयकरण वह असमयकरण हुआ तो मतलब घट उत्पन्न हो गया आप हाँ रोक नहीं सकते हाँ अन्य सारी कारण सामग्री है लेकिन असमयकरण अभी नहीं प्रकट हुआ तब तक कार्य उत्पन्न नहीं इसे चक्र भी है उड़ाल खड़ा डंडा भी है, है मिट्टी भी है सना भी है वो पिंड बना कर के चक्र रख भी दिया है, है नहीं? और घुमा भी दिया डंडे को डंडे से चक्र को घुमा भी दिया मान लो और हाथ से बना भी दिया एक कपाल बना के रख दी बगल में दूसरे कपाल बना के रख दिया दोबार आप पहला कपाल को, को चक्र पर रख करके दूसरे कपाल को उसके ऊपर रखकर जब तक जोड़ेगा नहीं तब तक घट उत्पन्न हो गया क्या कपाल बने हुए टुकड़े-टुकड़े उनको क्या करता है निचला ऐसा है ऊपर बड़ा पकड़ उसको रखता है फिर एक लेप देता है और दोनों को जोड़ देता है वो जो कपाल सहयोग उसने बना दिया तभी घड़ा बना या नहीं इसे असमय कारण उत्पन्न होने से पहले बाकी सारे कारण सामग्री रहने पर भी घट उत्पन्न नहीं माना एक बार हो गया उसके लिए नहीं कह सकते घट उत्पन्न नहीं हो कार्य तो जरूर उत्पन्न होगा इसे आत्म सहयोग है और वह आत्मा में अन्य समस्त का कारण सामग्री स्मृति के कारण सामग्री क्या है संस्कार वो वहां विद्यमान है फिर क्यों नहीं हो रहा है घटक ज्ञान काल में पट स्मृति हो जाए तो पट संस्कार है ना वहां अंदर एक साथ घटक ज्ञान और पढ़ स्मृति एक साथ इधर हमेशा जब जब कोई कोई ज्ञान होता है तब तक कोई न कोई, कोई स्मृति भी साथ साथ हो रही चाहिए क्योंकि स्मृति के प्रति भी आप ही कारण है असमय कारण है वो जब है वहां तब तो क्यों नहीं स्मृति उत्पन्न हो रही है इसलिए कहते हैं कि आपके जो नियम के अनुसार सुधा सुधी ग्रहण समय ग्रहण समय ज्ञान काले ग्रहण समय चार नंबर टिप्पण है अनुभव समय अनुभव और स्मृति दो चीज मातनों ज्ञान में दो भेद इसलिए अनुभव के समय में क्या होना चाहिए स्मृति न संभवते हुए बदते आपके जो नियम है अनुभव काल में स्मृति नहीं स्मृति काल में अनुभव नहीं ये नियम नहीं बन सकता क्योंकि अनुभव और स्मृति दोनों का असमयकरण एक ही है आत्मसंयोग और असमयकरण जैसे प्रकट हुआ कार्य जरूर उत्पन्न होना चाहिए अनुभव का समय में स्मृति भी होगा स्मृति के समय में अनुभव भी होगा दोनों के साथ होंगे आप उसे रोक नहीं सकते ग्रहण कारण संयोग स्मृति के ग्रहण कारण संयोग के द्वारा ही स्मृति का भी वही कारण होने के नाते स्मृति उत्पन्न होना चाहिए इस बात को मन में रखकर भाषणकार ने कहा आत्म संयोग स्मृति उत्पत्ति स्मृति नियम अनुपत्ति ही एक और दोषी ऐसे वैशिष्ट नए के मत में कि आत्मसंयोग से स्मृति भी उत्पन्न हो जाएगी स्मृति का जो आपने नियम बनाया है वो उपन्न नहीं है क्या नियम है अनुभव काल में स्मृति नहीं होगी स्मृति काल में अनुभव नहीं होगा यह जो आपका नियम है वह नियम अनुपपन है सर्व स्मृति उत्पत्ति प्रसंग अगर स्मृति काल में भी हम पूछेंगे युगपद सारी चीज की स्मृति क्यों नहीं होती कोई एक चीज का स्मृति होती ना आपको जन्म से लेकर अभी तक की जितना अनुभव सबकी स्मृति इकट्ठा हुआ क्या सब हो जाए तो आज ही पागल ही हो जाएगा जेगा कैसे हो सारी चीज स्मृति आ जाए बचपन में जन्म से लेकर तक जितना पिटाई खाए वो सब स्मृति आ जाएगी इतना रोया धोया काली फटकार हुआ डांड फटकार हुआ स्कूल में बाहर में दोस्तों में इधर उधर कहीं हुआ कहीं अपमान हुआ अनेक प्रकार सुख दुख सबकी स्मृति कि खिचड़ी साफ क्योंकि सभी स्मृतियों के एक ही कारण है ना आपका आत्मना कि सभी संस्कार अंदर विद्यमान है सभी का संस्कार विद्यमान है और आत्म संयोग हो गया फिर एक ही स्मृति क्यों होती है आपको तो आपको कहना पड़ेगा महाराज अदृष्टादि उद्बोधक कोई ना कोई चाहिए उद्बोधक के अधीन संस्कार जगते हैं फिर हम आत्मसंहयोग कारण नहीं रहा स्मृति के प्रति उद्बोधक मुख्य कारण हो गया ना आत्मस को असमवा कारण नहीं मान सकते स्मृति के प्रति स्मृति के प्रति उद्बोधक को कारण मानना पड़ जाएगा धर्मधर्म आदि कारण मतलब तो अन्य जो भी चीज मुख्य कारण बताना पड़ेगा अमुख चीज असमवा कारण है वह नहीं है इसे स्मृति नहीं हुई यह कहना पड़ेगा आपको उसके बिना व्यवस्था नहीं बनेगा इसलिए कहते हैं किंच आत्मन संयोगाद एकस्मा एकमृति समुत्पत्ति समय स्मृतियंत्रण्य समुत्पत्तिर ना आंदगी में कि असमय तो वही है आत्मन संयोग आपके मत में न चाह संस्कार अयोग पद याद युगपद ही है ना उद्बुद्ध नहीं है संस्कार कोई उद्बोधक के द्वारा उद्बुद्ध हो जाए संस्कार तभी वह स्मृति होती है जो संस्कार उद्बुद्ध हो गया उद्बोधक के वजह से वही संस्कार सृजन जो स्मृति होगी वो होगी और अन्य नहीं होंगे आत्मनिव प्रतिपन्न स्मृत सामग्री अंतर्भाव असंभवातरी युगप्रसंग सिद्धांत कहता है लेकिन समस्या है तद उद्बोध से आत्मनिव प्रतिबन्न उद्बोधक कहां है बार और इसमें भी, भी प्रतिपत्ति हो जाएगी किस उद्बोधक से कौन सा संस्कार चलेगा कोई व्यवस्था है क्या ये व्यवस्था नहीं बन सकती है क्योंकि एक ही उद्बोधक से अलग अलग समय में अलग अलग संस्कार चक्र अलग अलग स्मृतिया हो जाती नहीं होती क्या चीज वही हम देख रहे हैं उद्बोधक वही है एक ही उद्बोधक अलग अलग समय में अलग अलग संस्कार को चढ़कर अलग स्मृति करा दे रहा है इसलिए उद्बोधक की भी व्यवस्था आप नहीं दे सकते उद्बोधक है पर संस्कार, संस्कार को स्मृति हो गई यह भी व्यवस्था नहीं हो सकती प्रतिबन्न स्मृति सामग्री अंतर्भाव असंभव स्मृति के सामग्री के अंतर्गत उद्बोधकों को जोड़ तो नहीं तो सकते तो आप इसलिए समस्या तो बनी रहेगी युगपत सर्वस्मृतियां होने लग जाएंगे किंच समाज जाति स्पर्शादी मतान परस्पर संबंधो दृष्ट यम नज्जघटादि तथो भया भावाद आत्मनाम मनादि भी संबंध सिद्ध है और सबसे बड़ा चीज है आपने कहा आत्मा और मन का संयोग होता है यही असंभव मन आत्मा के साथ संयोग संबंध करेगा आपने कहा ना ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हम लोग व्यवहार में क्या देख रहे हैं समान जाती दो वस्तुओं का संयोग होता है समान जाति होनी चाहिए दो द्रव्यों का संयोग है द्रव्य और गुण के बीच संयोग मानोगे आप द्रव्य और गुण के बीच में आप क्या माने इसलिए नहीं आई क्यों स्वयं भी समय माना द्रव्य और क्रिया में समय समान जाति में देखा गया है हमेशा संयोग विजातियों में नहीं और आत्मा और मन कैसा है विजातीय इसे इनका प्रश्न नहीं हो सकता किस प्रकार है? वो विचार करके बता रहे देखिए समान जाती स्पर्शा समान जातीय ही होने से काम नहीं चलेगा एक और भी लक्षण होता है समान जातीय होते हुए स्पर्श गुण वाला होना चाहिए तभी सहयोग होगा नहीं तो नहीं होगा समान जातीय नाम स्पर्शा परस्परम संबंधो दृष्टा भूत तो चतुष्ट वृत्ति गुणवत्ता माने पृथ्वी जल तेज वायु वाले चार द्रव्य हैं है ना ये जो चार द्रव्य इनका ही परस्पर संयोग होता है और इनका स्वस्थ जाते आकाश के साथ संयोग लोग मानते कुछ लोग नहीं भी मानते आकाश के साथ पृथ्वी का संयोग आदि मतान्तर है उसमें भी कि आकाश निरवय उसका सहयोग कैसे होगा काल के, हो के साथ भी नहीं हो सकता मन के साथ इस मन के साथ भी नहीं आत्मा के साथ भी नहीं चार ही द्रव्यों का परस्पर होता है समान जाति होते हुए स्पर्श वाले जो द्रव्य है इनका कैसे होता है और आत्मा और मन द्रवित्व समान जाती है किन्तु स्पर्श वाले नहीं इनका परस्पर सहयोग नहीं मान सकते नहीं तो आकाश आत्मा का सहयोग आकाश मन का सहयोग आकाश काल का सहयोग आकाश दिख का सहयोग सबका सहयोग मानने पड़ जाएंगे उल्टा पुलटा निष्प्रयोजन उसका क्या होगा आकाश को दिशा के साथ सहयोग मान लिया आपने क्या निकलेगा उसका व्यर्थ है इसलिए कहते हैं स्पर्शा संबंध दृष्टा यथा दृष्टांत है मल्ला नाम मेषा नाम रज्जु घटागीना चो मल्लों का दो मेषों का संयोग है वैजात में तो समान सजाती हो, हो गया दो मल सजाती है दो मेष सजाती है। विजात तो में, में भी मन में रज्जु और घट रजु में है, घट में है। इन दोनों स्पर्शवान द्रव्य है रज्जु भी स्पर्श वाला पार्थिव द्रव्य घट भी स्पर्श वाला पार्थिव द्रव्य स्पर्शवताम संयोग होता है इन आत्मा और मन में ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा में आत्मत्व मन में मनस्व है दोनों का बिन जाती हो गया, नहीं और दूसरी समस्या होगी द्रवित समान जाति मान भी स्पर्श वाले नहीं है स्पर्श वाले ना होने के नाते इनका प्रश्न नहीं हो सकता कि आत्मा में किसी प्रकार स्पर्श गुण को प्र नहीं मानते मन में भी स्पर्श गुण को नहीं मानते तद भया भावादि आत्मना मनादि भी संबंध असिद्ध है इसलिए न तो यहां पर सजातीय द्रव्यत्वन के अंदर लेकर हो सकता है न तो स्पर्श तत्व को लेकर हो सकता है इस आत्माओं का मनादि के साथ संबंध ही नहीं हो सकता नोकतात् असमय कारणात् बुद्धि गुणोत्पत्ति इसलिए आपके जैसे जो सिद्धांत है आत्मन संयोग रूपी असमय कारण से ज्ञान संात्र आपके पैदा होता है बिल्कुल गलत इत्या हा। इसको नच भिन्न मनाद भी संबंध युक्त इसलिए भाषाकार ने कहा भिन्न भिन्न जाती वाले हो और स्पर्शाद गुणों से हीन हो ऐसे जो आत्मा का मन आदि के साथ में संबंध भी नहीं हो सकता